प्रश्नोत्तर मणिमारा संसार प्रश्न सूक्ष्म जगत और कारण जगत क्या है उत्तर राणी मात्र की समष्टि सूक्ष्म शरीर मिलकर सूक्ष्म जगत और कारण शरीर मिलकर कारण जगत कहलाता है प्रश्न संसार का असर न पड़े इसके लिए क्या करें उत्तर संसार का असर मन बुद्धि इंद्रियों पर पड़ता है अपने पर नहीं इस तरह ख्याल रखें संसार का असर सदा रहेगा नहीं मिट जाएगा इसलिए इसकी परवाह न करें मैं उससे अलग हूँ इस तरह दृष्टि रखें तो उसकी जड़ बढ़ जाएगी हम परमात्मा के अंश हैं इसलिए हमारा संबंध परमात्मा के साथ है संसार में कोई भी वस्तु व्यक्तिगत नहीं है शरीर इंद्रियां, मन बुद्धि प्रकृति के अंश हैं इसलिए उनका संबंध प्रकृति के साथ है हमारी सांस नहीं प्रश्न नाचवान में आकर्षण होने का कारण क्या है उत्तर इसका कारण है अज्ञान मूर्खता अज्ञान यह है कि संसार के संबंध से होने वाली दुख को संसार के संबंध से ही मिटाना चाहते हैं प्रश्न सांसारिक रुचि का नाश कैसे हो उत्तर जितना सुख लिया है उससे कुछ अधिक दुख हो जाए तो रुचि नष्ट हो जाएगी यह दुख होगा विचार से अथवा सत्संग से इनसे भी न तो न हो तो भगवान से प्रार्थना करें विचार से यह रुचि उतनी जल्दी नहीं छूटती जितनी जल्दी दूसरों को सुख देने से अथवा भगवान के शरण होकर उनको पुकारने से छुटती है जिनकी भगवान में रुचि है भोगों में रुचि नहीं है उनके पास बैठने से भी रुचि मिटती है प्रश्न भगवान सांसारिक रुचि क्यों नहीं छुड़ाते उत्तर भगवान अपनी तरफ से किसी के सुख को नहीं छुड़ाते यह काम चोर डाकुओं का है प्रश्न हम रुचि छोड़ना चाहते ही हैं फिर भगवान क्यों नहीं छुड़ाते उत्तर सांसारिक रुचि तो अधिक है पर उसको छोड़ने की चाहना कमजोर है तभी भगवान नहीं छुड़ाते प्रश्न संसार का खिंचाव मिटाने का बढ़िया उपाय क्या है उत्तर विषयों का सेवन लाभपूर्वक न करें पर भजन पूर्वक प्रेम पूर्वक करें विषयों का सेवन करते समय भोग भोगते समय हृदय को कठोर रखें अर्थात भोगों में रस न लें उनसे निर्लिप्त रहें कारण कि जैसे पिघले हुए मोम में रंग डालने से रंग उसके भीतर बैठ जाता है ऐसे ही हृदय द्रवित होने पर वे विषय भीतर बैठ जाते हैं प्रश्न जो प्रत्यक्ष देख रहा है उस संसार का सर्वथा अभाव कैसे माने उत्तर जो दिखता है उसकी सत्ता होती है यह आवश्यक नहीं है मृग तृष्णा का जल दिखता है दर्पण में मुख दिखता है रस्सी में सांप दिखता है तो क्या उसकी सत्ता है विचार विचारपूर्वक देखें तो संसार का पहले भी अभाव था पीछे भी अभाव हो जाएगा और वर्तमान में भी इसका प्रतिक्षण अभाव हाँ हो रहा है जो प्रतिक्षण बदल रहा है उसकी सत्ता कैसे स्वीकार करें उत्पत्ति विनाश का प्रवाह भी वर्तमान में स्थिति रूप से दिख रहा है जैसे पहले कभी महाभारत की घटनाएं वर्तमान में थी और बड़ी ठोस दिखती थी पर आज वे है क्या आज केवल उनकी कथा शेष रह गई है ऐसे ही अभी जो वर्तमान में दिखता है यह भी नहीं रहेगा बीज के अंकुर बनता है बीज से अंकुर बनता है अंकुर से पौधा बनता है पौधे से वृक्ष बनता, बनता है फिर उसमें पुष्प और फल लगते हैं इस प्रकार संसार में निरंतर परिवर्तन हो रहा है अंकुर बना तो बीज नहीं रहा पौधा बना तो अंकुर नहीं रहा वृक्ष बना तो पौधा नहीं रहा तात्पर्य है कि संसार में स्थिति नाम की कोई चीज़ है ही नहीं संसार का तो अभाव ही है वह दिखे तो क्या और न दिखे तो क्या दर्पण में मुख दिखे तो क्या और न दिखे तो क्या प्रश्न संसार की सत्ता का अभाव करें अथवा उससे अपना संबंध न माने उत्तर एक ही बात है सत्ता का अभाव करने की अपेक्षा अपना संबंध न मानना सुगम और श्रेष्ठ है संसार हो या असत उससे हमारा कोई मतलब नहीं जैसे स्वप्न की सृष्टि है तो ठीक नहीं है तो ठीक उससे अपना क्या मतलब एक दो नहीं चौरासी लाख योनियाँ बीत गई पर हम वही एक रहे जब चौरासी लाख योनियों से हमारा संबंध नहीं रहा तो फिर इस एक शरीर से संबंध कैसे रहेगा संबंध रहना संभव ही नहीं है दस हमारा स्वरूप सत्ता मात्र है सत्ता मात्र में ही हमारी स्थिति है ऐसा जानते हुए भी संसार में आकर्षण हो जाए तो साधक क्या करें उत्तर संसार में आकर्षण हो गया यह नुकसान नहीं हुआ प्रत्युत उस आकर्षण को सच्चा मान दिया यह नुकसान हुआ आकर्षण तो मिट जाएगा पर सत्ता रह जाएगी वास्तव में आकर्षण होना भी मिटने का नाम है और आकर्षण न होना भी मिटने का नाम है आकर्षण को महत्व दे दिया यही बीमारी है प्रत्येक सांसारिक भोग में रुचि भी होती है और अरुचि भी होती है रुचि को स्थाई रखना और अरुचि को स्थाई न रखना भूल है इस भूल का कारण है मूर्खता प्रश्न संसार से माना हुआ संबंध किस पर टिका हुआ है उत्तर सुख लोलुकता प्रश्न संसार के साथ माना हुआ संबंध झूठा होते हुए भी दृढ़ कैसे हो गया उत्तर संयोग भिन्न सुख की लोलुकता के कारण झूठी मान्यता भी दृढ़ हो गई कारण कि सांसारिक सुख आरंभ में अमृत की तरह दिखता है विषयेंद्रीय संयोगा य तदग्री मृतोपम गीता 18 इसलिए मनुष्य उसमें फंस जाता है उसकी विचार शक्ति नष्ट हो जाती है वह अंधा हो जाता है प्रश्न इस सुख लोलुकता को छोड़ने का उपाय क्या है उत्तर उपाय है सत्संग में प्रश्न संसार का आश्रय छोड़ने में निर्बलता क्यों मालूम देती है उत्तर क्योंकि तो संसार से सुख लेते हैं प्रश्न सुख छोड़ने में भी निर्बलता मालूम होती देती है क्या करें यह निर्बलता दूसरों को सुख देने से छुटेगी मनुष्य शरीर सुख भोगने के लिए है ही नहीं यही न कर फल विषय न भाई प्रश्न असत की सत्ता ही नहीं है ऐसा जानते हुए भी, भी उसका त्याग कठिन क्यों हो रहा है उत्तर हम विचार के समय तो संसार को असत मानते हैं पर अन्य समय असत के संग का सुख भोगते हैं इस सुखाशक्ति के कारण ही असत के त्याग में कठिनता मालूम होती है असत में स्थाई बना है नहीं पर सुख लोलुपता उसको स्थाई दिखाती है प्रश्न संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है अथवा संसार की सत्ता ही नहीं है उत्तर दूसरी सत्ता को माने तो संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है और दूसरी सत्ता को न माने तो संसार की सत्ता है ही नहीं संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है यह साधक की बात है संसार की सत्ता ही नहीं है यह सिद्धि की बात है प्रश्न जो जानने में आता है वह सब जड़ संसार है क्योंकि उसमें त्रिकुटी है भगवान या स्वयं आत्मा जानने में आते हैं तो वे भी जड़ हुए उत्तर भगवान जानने में नहीं आते प्रत्युत मानने में आते हैं मानने में श्रद्धा विश्वास मुख्य है त्रिपुटि मुख्य नहीं है स्वयं अपना होनापन भी जानने में नहीं आता प्रत्युत अनुभव में आता है अनुभव में त्रिपुटि नहीं होती प्रश्न संसार से माना हुआ संबंध कब छूटेगा उत्तर जब हम अचाह और अप्रयत्न हो जाएंगे तब छूटेगा कारण कि संसार का स्वरूप है पदार्थ और क्रिया अचाह होने से पदार्थ का संबंध छूट जाएगा और अप्रयत्न होने से क्रिया का संबंध छूट जाएगा हम अचाह और अप्रयत्न तब होंगे जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेंगे कि अनंत ब्रह्मांडों में, में मेरा कुछ भी नहीं है परिवर्तन की आसक्ति कैसे मिटे उत्तर उसको मिटाना नहीं है प्रद्युत वह तो स्वतः मिट रही है बढ़िया उपाय है उसकी उपेक्षा कर दें उसको पकड़े नहीं उसको सत्ता और महत्ता देकर मिटाने की चेष्टा करना ही गलती है प्रश्न संसार अच्छा नहीं लगता फिर भी भोगों में फंस जाते हैं क्या करें उत्तर वास्तव में संसार भी अच्छा लगता है यदि संसार बुरा लगे तो भोगों में फंस सकते ही नहीं